तुरा मन दर्पण केहलाए तरा मन दर्पण केहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तुरा मन दर्पण कहलाए तुरा मन दर्पन कहलाए मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा नको मन उज आ जब जब फैले जब उज हो इस उजले बर पे प्राणी धूल तुरा मन दर लन कहलाए नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार सबसे पहले तो माफ करिएगा साहब एक एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते गला भरा गया है नहीं नहीं किसी भावना के अंतर्गत नहीं सर्दी जुकाम की वजह से भरा गया है तो बुरा मत मानिएगा और थोड़ा बहुत बुरा मान भी लेंगे तो चलेगा आज आपसे एक बात करना चाहता था और वो थी लालच के बारे में देखिए लालच जो है ना उसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत बुरी भला होती है मगर आपको सच बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि लालच बुरी बला नहीं है क्योंकि लालच न होना तो आगे बढ़ने का आगे कुछ कोशिश करने की इस सब की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और सच बात तो यह है कि कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ नया सीखने की बात भी लालच से ही शुरू होती है अब आपको अपने बारे में बताता हूँ देखिए मेरा लालच ये है कि मैं पिछले कई हफ्तों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कैसे धीरे धीरे करके 200वें एपिसोड तक पहुँचूँ और तब शान से कह सकूं साहब डबल सेंचुरी मारती ज़िंदगी में और कभी तो डबल सेंचुरी मार नहीं पाए अरे सच पूछिए तो उमर की डबल सेंचुरी भी हमें से कोई नहीं मार सकता और सेंचुरी मारने वाले वो जब तक सेंचुरी मारेंगे तब तक ज्यादातर लोगों को सेंचुरी का फायदा नुकसान भी भूल चुका होगा तो इसलिए साहब उमर की सेंचुरी मिलेगी नहीं क्रिकेट में सेंचुरी मारने का मौका नहीं मिलेगा हाँ सौ पन्ने एक बार में बैठकर पढ़ने की सेंचुरी तो मार सकते हैं तो साहब मेरे लिए ये एपिसोड बनाने की सेंचुरी तो डबल सेंचुरी का लालच हाँ तो अब आप सोचेंगे ये यार कौन सी ऐसी बात हो गई देखिए साहब बात ये हो गई कि अभी एक शादी में आया था और शादी में आया भी कहाँ शहर लखनऊ लखनऊ शहर जो अब, अब सच पूछिए तो कहा जाता है तहजीब का शहर मैं तो इसको तहजीब के शहर से ज़्यादा बताता हूँ यहाँ पर बातों के जादूगर रहते हैं और बातों के जादूगर भी ऐसे जिनसे आपको बात करके पता चलता है कि बात करने के वो तरीके जिन्हें आप जानते हैं उसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं और साहब उन सब तरीकों का असर क्या हो सकता है वो भी आपको इस चेहरे लखनऊ में देखने को मिलेगा यहां पर हमारे एक दोस्त ने आपको बताया कि साहब वो टुंडे के यहां कबाब खाने चले गए कबाब खाने के लिए उन्होंने कहा ऐसा करो भैया कि एक ये वाला कबाब एक ये वाला कबाब एक ये वाला कबाब और एक ये वाला तो ऐसे करके उन्होंने तीन चार तरह के कबाब मंगा लिए वो खुद बताते हैं कि साहब थोड़ी देर के बाद उनके पास एक साहब जो शायद वहाँ के मैनेजर थे या हेड वेटर थे या कोई बड़े अधिकारी थे उस दुकान के वो आए और उन्होंने कहा कि जनाब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ उनका कहिए बोले ये जो आपने इतने कबाब मंगाए हैं ना ये आप खा नहीं पाएंगे तो उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम बोले साहब बाल सफेद हो गए दांत हिलने लगे हैं और तब मैं आपसे बता रहा हूं कि मैं देख के बता सकता हूं कि कौन आदमी कितना खा सकता है तो आप ना खा पाएंगे उन्होंने कहा साहब मैं क्या बताऊं आपसे बात यह है कि आपके यहाँ एक प्लेट का ही ऑर्डर लिया जाता है आधी प्लेट का ऑर्डर लेने का आपके यहां पर कोई सिस्टम नहीं है तो मुझे मजबूरी में लेना पड़ रहा है और हो सकता है कि मैं ना खा पाऊं तो छूट जाएगा मगर कम से कम हर तरह के कबाब का स्वाद तो ले सकूंगा आपकी इतनी तारीफ सुनी है तो उन तथाकथित मैनेजर साहब ने कहा आप जनाब फिक्र ना करें आपके लिए चूंकि आप हमारे यहां पहली बार आए हैं और आप कहीं बाहर से आए हुए लगते हैं आप लखनवी तो हैं नहीं तो मैं आपको मेहमान के नाते आधे आधी प्लेटें दिलवाऊंगा और साहब उन्होंने आधे आधी, आधी प्लेटें दिलवाई हमारे दोस्त ने खाई और वो भाई साहब वो आधी आधी प्लेटें भी सब तरह के कबाब खत्म न कर पाए तो साहब ये थी लखनऊ की बात करने की तहजीब यहां पर यहाँ पर एक बात तो पक्की है देखिए मैं तो ज़माने से लखनऊ आता रहा हूँ कभी नौकरी ढूँढने के चक्कर में और कभी नौकरी पाने के बाद और कभी तो यूँ ही घूमते फिरते जैसे इस बार एक शादी में आ गया तो लखनऊ के बारे में बात करने के बारे में एक बात तो आपसे बता सकता हूँ कि यहाँ पर सीधी बात को घुमा फिरा कह देना और उसका मतलब आपके जहन में पूरी तरह से जम जाना यह खूबी है अच्छा साहब तो मैं शुरुआत कर रहा था लालच से लालच आपको बताऊं साहब शादियों में जब जाते हैं ना क्या खाने आपको सामने रखे जाते देखिए खाने तो यूं शहर लखनऊ में वैसे भी आपको ललचाने के लिए काफी हैं और मेरे जैसे पेटू आदमी के लिए अगर आपने मेरे शुरुआत की कहानियां सुनी होंगी उसमें मैं सिर्फ खाने की ही बातें करता था कभी समोसे की और कभी तरह तरह की कचौड़ी जलेबी आहाहा उनके नाम सुनते ही मतलब नाम जबान पे आते ही मुंह से पानी गिरने सा लगा है तो साहब यहाँ पर आए और हमने शादी और उसके अलावा भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखी आपको बताऊं मेरे को आटे के बिस्किट बहुत पसंद हैं साहब हर दुकान पे आटे के बिस्किट अब भैया हम हैदराबाद वहाँ तो आटे के बिस्किट ढूंढते ही रह गए लोगों ने कहा आटे के भी बिस्किट बनते हैं क्या कैसी बातें करते हो कराची बेकरी के बिस्किट ले जाओ उस्मानिया बेकरी के बिस्किट ले लो नहीं साहब हमें तो आटे के बिस्किट पसंद थे जो शहर लखनऊ में मिलते हैं हाँ तो खैर चलिए देखिए मैं फिर खाने की बातों में बहक रहा हूँ हाँ तो हम बात ये कर रहे थे कि शादियों में खाने गाजर का हलवा मूंग का हलवा अरे यार ये कितने तरह के हलवे बनाने लगते हैं लोग बाग और हर हलवा घी से तर बतर बढ़िया मीठा अच्छा आपको बताएं एक शादी में गए वहाँ पर साहब उन्होंने रबड़ी खिलाई हाँ यहाँ पर रबड़ी और जलेबी ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और हर शादी में आपको ये खाने को मिलता है अरे मुझे तो लगता है यार दही जलेबी खिलाते तो वो ज्यादा अच्छा लगता मगर चलिए कोई बात नहीं शादी है थोड़ा रिच खाना होना ही चाहिए तो साहब रबड़ी और जलेबी खिलाई भैया हमने पहले रबड़ी खा ली जब रबड़ी खाई तो देखा वो तो फीकी है तो पता चला कि साहब उसको जलेबी के साथ ही खाना है इसलिए जानबूझकर उसमें शक्कर नहीं डाली गई कि कहीं लोग अकेले रबड़ी ना उड़ाने लगे ओहो हमने कहा कोई बात नहीं हम भी उनमें से हैं जिन्होंने जलेबी का रस निकाल के रबड़ी में मिला लिया और उसके बाद रबड़ी अलग से खाई और जलेबी तो जब खाई तब खाई तो साहब ये लालच की बात आपको बता रहा हूं मगर ये तो रहा मेरा लालच अब आपको एक मजेदार लालच की बात बताता तो। हूं हमारे घर में मतलब हमारी दीदी के घर जहां पर मैं ठहरा हुआ हूँ उस घर के बगल में एक खाली प्लॉट है उस खाली प्लॉट पर एक पेड़ लगा हुआ है। तो किसी साहब ने उस पेड़ की छाया जो है उसको थोड़ा कम ज्यादा करने के उद्देश्य से उस पेड़ की कुछ डालिया कटवा के उसी प्लॉट में डलवा दी जब मैं यहां पर आया तो मैंने देखा कि उस पेड़ की डालियां सूख सी रही है और साहब एक दोपहर कुछ बच्चे आए और वो डालिया तोड़ तोड़ कर ले जाने लगे उस प्लॉट में से थोड़ी देर के बाद कोई निकला अपने घर से बाहर एक महिला थोड़ी उम्र दराज बाहर निकली और उन्होंने उन बच्चों को डपटा अबे ये तुम यहां से जो सामान उठाकर ले जा रहे हो ये तुमसे किसने कहा है ले जाने को अब देखिए यही ल, यही लखनऊ है न तो दिया और ये टोकना यही दिखा रहा था उस अपने पन को जिसमें कि कोई भी पराया नहीं है वो बड़े बड़े साधु संत कहते चले आए कि भैया वसुधैव कुटुंबकम मगर लखनऊ शहर में आने पर वो वसुधैव कुटुंबकम मुझे तो दिखाई पड़ने लगा तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो और जो तुम लकड़ी उठाकर ले जा रहे हो उसके पत्तियां तोड़कर यहां डाले जा रहे हो तो ये तो सब कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है खैर साहब उन्होंने थोड़ा डांटा डपटा बच्चों ने कुछ कहा जवाब दिया इतने में दिखाई पड़ा कि सामने कोई महिला थी जो उन बच्चों की रिंग लीडर थीं और जिनके कहने से वो बच्चे बंदरों के माफे कूद कर वो लकड़ी वकड़ी उठा रहे थे तो ये जो महिला जो टोकने आई थी इन्होंने समझ लिया कि ये सारा काम उस रिंग लीडर का है उन्होंने उस रिंग लीडर को डपटा अरे तुम ये क्या करवा रही हो सफाई करो यहां पर खैर साहब उस महिला ने कुछ कहा कुछ सुना <coughs> सॉरी माफ कीजिएगा तो उस कहने सुनने के दौरान उन बच्चों को लगा कि हमारी ये जो रिंग लीडर या माँ या जो भी उनके साथ थी वो थोड़ा चढ़ चढ़ने लगी है मतलब उन बच्चों की हिम्मत बढ़ गई कि वो देखिए वो तो हमारी तरफ से लड़ रही हैं तो उन बच्चों ने भी इन महिला से जो बाहर आई थी जिन्होंने टोका टोकी की थी कुछ कहना शुरू कर दिया आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जो रिंग लीडर थी उन्होंने फौरन अपना टोन बदल दिया और उन बच्चों को इतनी जोर से डांटा कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से कैसे बात करते हैं यानी कि अभी वो दो सेकंड पहले इन महिला से लड़ाई सी कर रही थी और दो सेकंड के बाद उन्होंने अपना रंग बदल दिया रंग इसलिए नहीं बदला कि उनकी लड़ाई खत्म हो गई थी लड़ाई तो बाकायदा बदस्तूर बाद में भी चलती रही मगर उन्होंने उन बच्चों को ढपट दिया कि तुम्हें पता नहीं कि आखिरकार किस तरह से बड़ों से बात की जाती है साहब मैं भौचक्का रह गया मैंने तो बहुत सी कहानियां सुनी थी जहां पर कि बच्चों के झगड़े में बड़ों ने तलवारें निकाल ली और लाठिया निकाल ली और गोलियां चल गई और फलाना हो गया यहां पर एक महिला बच्चों को बात करने की तमीज भी सिखा रही थी मेरे ख्याल से साहब यही शहर लखनऊ है अच्छा चलिए साहब तो यहां पर लालच क्या था लालच था उन बच्चों का और उस महिला का क्योंकि उसने साफ कहा कि साहब जाड़े के दिन है लकड़ी ले जा रही हूँ सूखी लकड़ी है जलाने में आराम होगा चलिए अब आपको एक तीसरे लालच की कहानी सुनाता हूँ हम सब अपनी पत्नी के कहने पर एक हमारे जहां हम रहते हैं उसके पास में एक छोटा सा बाजार है जिसको भूतनाथ मार्केट कहते आप हंस रहे होंगे भूतनाथ मार्केट मगर साहब क्या करें उस इलाके का नाम है भूतनाथ तो मेरे को लगता है शायद भगवान शंकर का कोई मंदिर है इसीलिए भूतनाथ उस जगह का नाम है तो साहब हम उस बाज़ार में गए अब जब उस बाज़ार में गए तो वहाँ पर सड़क के किनारे बहुत से सामान बिक रहे थे अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा ना कि लखनऊ हो या कलकत्ता हो या कोई भी शहर हो वहाँ पर जितना सामान दुकानों में मिलता है ना उतना ही सामान दुकान के बाहर सड़क पर मिलता है तो साहब यहाँ पर वो सड़क की दुकान थी और उसमें महिलाओं के इस्तेमाल का सामान बिक रहा था मैं महिला शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं लड़की कह दूँ तो पता नहीं कोई बुरा मान जाए तो साहब महिलाओं के इस्तेमाल का सामान बिक रहा था महिलाओं के इस्तेमाल के सामान आप पूछेंगे क्या सामान अरे भाई वो बालों में लगाने वाली चिमटियाँ तरह तरह के हेयर बैंड और भी ना मालूम क्या क्या माफ़ कीजिएगा साहब बहुत उम्र हो गई है मेरी मगर मुझे उन सब चीजों के नाम अभी तक समझ नहीं आए तो मैं उन सब सामानों में हेयर बैंड शायद सबसे सस्ता सामान होता है तो दुकानदार ने क्या किया था कि वो हेयर बैंड बाहर की तरफ लटका दिए थे दुकानें भी कच्ची और ग्राहक एक महिला उसके साथ में कम से कम दो तीन साथी और दो तीन बच्चे ये तो कॉमन साइट थी सॉरी तो साहब हम हमारी पत्नी भी उस दुकान में चली गई कुछ सामान खरीदने के लिए और हम साहब दुकान के बाहर खड़े हो गए देखिए दुकान के बाहर खड़े होकर कुछ समय तक सड़क की ओर देखते रहे कुछ समय वापस पलट के दुकान की ओर देखने लगे दुकान की ओर देख रहे थे एक छोटी सी बच्ची शायद साल साल की या नौ साल की या रही होगी हमने देखा कि वो हेयर बैंड छू छू कर देख रही है और उसने उस छूने के दौरान एक हेयर बैंड निकाल लिया और दुकानदार तो अपने ग्राहकों में व्यस्त थे मैं उस बच्ची के हरकत यानी हरकत ही कहूंगा क्योंकि आप जब बात की बात सुनेंगे तो में निकाला। उसको भी देखती रही और हर बार जब वो हेयर बैंड देखती या लगाती थी तो वो एक बार चोर नजरों से मेरी तरफ देख लेती थी कि मैं उसको देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं और वो पाती थी कि मैं लगातार उसको देख रहा था। साहब थोड़ी देर के बाद वो इधर-उधर हट गई अपनी और अन्य महिलाओं की भीड़ में घुस गई मगर भीड़ में घुसने पर तो वो दुकानदार के सामने आ गई वो धीरे से फिर वहां से बाहर निकल आई और उसने वो दूसरा हेयर बैंड भी अपने सिर में लगा लिया उसके बाद वो बच्ची चूंकि एक ऊनी टोपी पहने थी उसने उस ऊनी टोपी को उन हेयर बैंड के ऊपर रख लिया और हेयर बैंड ऊनी टोपी के अंदर छिप गए मैं ये भी देख रहा था उसके बाद उसने फिर मेरी तरफ देखा जब उसने मेरी ओर देखा तो मैंने गर्दन हिलाकर नहीं के इशारे में गर्दन हिलाई उस लड़की ने उस बात को समझ लिया उसने अपनी टोपी हटाई दोनों हेयर बैंड हटाए और उनको वापस जहां से निकाला था वहीं पर लगा दिया। जब उसने वो दियायरबैंड लगा दिए वापस तब उसने फिर मेरी ओर देखा और मैंने अंगूठे से आजकल का जो यूनिवर्सल इशारा थम्सअप का है वो उसको दिखाया वो लड़की मुस्कुराई उसने भी थमसप का इशारा किया और वो वहां से चली गई उसके मतलब चली गई मतलब अकेली नहीं चली गई उसके माँ या बहन या जो भी उसके साथ थे उनके साथ में वो चली। आपको सच मुझे अपने दिल में बहुत संतोष हुआ संतोष यू हुआ मुझे लगा कि शायद आज मैंने किसी एक बच्चे को एक गलती करने से इशारे में रोक दिया मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि देखिए मैं मैं मैंने आपको बताया ना मैं कल्पना की दुनिया में बहुत आगे चलता रहता हूं तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था एक बार पैरेलल यूनिवर्स तो पैरेलल यूनिवर्स तब बनता है ना जबकि आपको दो निर्णयों में से एक निर्णय लेना होता है तो पैरल यूनिवर्स में हमने एक निर्णय था कि वो सामान ना चुराया जाए और दूसरा निर्णय था कि वो सामान चुरा लिया जाए अब अगर हम फ्यूचर में जाएंगे यानी आज से 20, 25, 30 साल आगे तो देखिए दो पैरेलल यूनिवर्स कैसे बन सकते हैं एक वो यूनिवर्स जो आज यानी जो सचमुच में हम जिसे देख रहे होंगे यानी कि वो लड़की जिसने चोरी नहीं की और एक पैरेलल यूनिवर्स वो वाला जिसमें कि मैं मुस्कुरा उस लड़की को चुरा लेने देता तो पता चलता उस पैरल यूनिवर्स में वो हमको वो डाकू पुतलीबाई या ब, ब, मैं ब, नाम भूल गया साहब वो जो एक एमपी हम लोगों ने चुनी थी महिला वो वो हो सकती थी या पता नहीं कहाँ पहुंच जाती मगर ये यूनिवर्स में वो निश्चय ही ये तो नहीं कहता कि वो बहुत आ, आ, क्या होगा उसका भविष्य मगर कम से कम इस एक चोरी की घटना को रोकने का उसको शायद याद रह जाए तो साहब देखिए टेम्पटेशन ये होता है और टेम्पटेशन होने पर एक एक बैरियर का आ जाना किस प्रकार से उस टेम्पटेशन को आपको रोक देता है ये मैंने यहाँ पर आके देखा देखिए हम सब लोगों के अंदर टेम्पटेशन तो उठता ही है ना अरे अब जैसे भाई उम्र हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियाँ भी आपको पकड़ती हैं आप देखिए मेरे जैसे आदमी जो कि जिनके अंदर मोटापे की बीमारी है हमको खाने का लालच रहता है मैंने शुरुआती खाने से किया तो अब खाने का लालच कौन चीज रोकती है हमको वो मोटे होने का डर और जिस समय मोटे होने का डर खत्म हो जाए तो सब आप बेहिसब खाते रहेंगे और अगर मोटे होने का डर बना रहे तो भैया खाने को बैरियर हो जाता है ना तो टेम्पटेशन के लिए बैरियर जरूरी है वो बैरियर आपको कहाँ से मिलता है जैसे उस छोटी बच्ची के लिए मैं बैरियर था मेरे मन में खाने को रोकने के लिए ए, मतलब अब आप, आपको क्या बताऊँ पत्नी का डर भी होता है और कुछ तो अपने आप भी लगता है यार कि वजन ना बढ़ने पाए ऐसी कोशिश की जाए तो ये चलता रहता है सब इस तरह से टेम्पटेशन और बैरियर ये दो चीजें लगभग साथ साथ चलती रहती हैं। बस होता ये है कि वो बैरियर हटाना ये किसी और के हाथ में नहीं है ये तो आपके अपने हाथ में है मैं जैसे आपको बता सकता हूं बैरियर को हटाऊंगा या नहीं हटाऊंगा ये तो मेरे मन की बात है जैसे उस बच्ची के मन में था ना कि भैया बैरियर को हटाना है या नहीं हटाना है जैसे उस महिला के जिसने कि बच्चे को शिक्षा दी ना कि भैया तुमको ये तुमको तमीज से बात करनी है उसने क्या किया उसने भी एक बैरियर लगाया वहाँ भी अगर आप देखते तो पैरल यूनिवर्स में जो बच्चा आज बदतमीज़ी से बात करने से रुक गया अगर उसको बढ़ावा दिया जाता तो आगे चलकर वो कैसे बात करता लोगों से इसकी कल्पना ही की जा सकती है तो टेम्पटेशन था बुरी तरह बात करने का मगर उसको रोक दिया गया और उसको रोक देना अपने आप में एक बड़ी बात है साहब तो भैया टेम्पटेशन बैरियर दो चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी और इसका इस्तेमाल चाहे जैसे कर लीजिए तो इसके साथ ही आज की बात खत्म करता हूं और अब याद रखिएगा अगला एपिसोड 200वां भाई साहब आपका समय भी ज्यादा लूंगा बातें भी ज्यादा करूंगा और बातें कौन सी करूंगा ये तो आपको अभी नहीं बताऊंगा मगर सुनिएगा 200वां एपिसोड बहुत यादगार एपिसोड बनेगा तो चलिए अरे यादगार एपिसोड क्या बनेगा यार बातें तो आप मेरी सुनते ही आ रहे हैं और मैं जानता हूं कि जो लोग बातें सुनते आ रहे हैं वो सुनते रहेंगे भी मगर सच बात यह है मेरे लिए एक बड़ा टेम्पटेशन है 200 तक पहुंच जाना मगर देखिए 200 तक पहुंच जाना अपने आप में उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात यह है कि आप 200 तक मेरी बात सुनते रहे मैं जो कहता हूँ ना आपसे बार बार बारम बार यही बात कहता हूँ बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी और अगर बातें चलती रहेंगी तो बस हम जिंदा रहेंगे अगर बातें बंद हो जाएंगी भाई तो बातें बंद हो गई तो ऐसे भी बहुत से अनुभव हैं जहां पर बातें बंद हो जाने के बाद सिर्फ याद रह जाती है और अब साहब याद तो याद ही है याद की भी बात की जा सकती है मगर चलिए वो बाद में कभी आज के लिए इतना ही और आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मेरी बात सुनी इतने ध्यान से और आप कुछ कहना चाहें तो मुझसे कहिए और मुझसे नहीं कहते हैं कम से कम जो आपके आसपास हैं उनसे कहिए भैया फोन मत लेकर बैठे रहिए किताबें मत लेकर बैठे रहिए बातें करते रहिए चलिए साहब नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलते हैं सुख की कलिया दुख के काटे मन सबका आधार सुख की कलियां दुख के कांटे मन सब का धा मन, मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए तुरमन तो दर्पन कहलाए तुरमन तो दर्पन कहे